श्री राम कृष्ण वचनामृत परीक्षे सैंतालीस बाईस जुलाई अट्ठारह सौ तिरासी केशव को शिक्षा दल संप्रदायिकता अच्छा नहीं एक भक्त क्या ब्रह्मज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है श्री राम के केशव सेन से ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी केशव ने कहा आगे कहिए मैंने कहा और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा इस पर केशव ने कहा तो फिर रहने दीजिए